करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी ट्रेड के बारे में बात करते हैं और उसमें भी आपको सारी डिटेल्स बताते हैं ताकि आपको अपने करियर चॉइस करने या फिर अपने करियर को फ्रेम करने में काफ़ी मददगार साबित हो तो आइए ऐसे सिलसिले को जारी रखते हुए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद इंद्रापुरम से पंकज भान जी जुड़े हुए हैं जो स्पेक्ट्रल डिज़ाइन एंड टेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं काफ़ी समय से और ये आईटी सेक्टर में ही है लेकिन ये स्पेशलाइज कुछ खास बातें हैं जो आज हम लोग सुनेंगे आईटी सेक्टर के अंदर किस तरह से हम स्पेशलाइज काम कर सकते हैं या कोई ख़ास काम जिसको कहेंगे एक अलग जो एक्सपीरियंस है वो आज हम सुनेंगे पंकज भान जी से तो आप सभी की तरफ से पंकज भान जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली से बी किया हुआ है जी तो अब स्पेशलाइजेशन इसमें आई मीन वी एल एस फील्ड वी वेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन तो इसमें स्पेशलाइज्ड है यू आर इनटू द फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन है तो देर आर टू वेज आई दर यू स्पेशलाइज डू इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डू अलाइजेशन डू एम टेक another way is you do some specialized course courses and join the VLSI industry there are two ways uh, either you go do the phd or uh, you do some courses and join VLSI industry there are two ways to do it mm -hmm. and uh, uh, uh, this is there are the two ways to go into the specialization and uh, related to fabrication the most uh, fabrication units are in us India, India. we We don't have have the fabrication. fabrication semiconductors in uh, in Chandigarh. There are few, only few only units in India. Mm -hmm. काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप फेब्रिकेशन की काम जो बता रहे थे वो इंडिया में बहुत कम है और सभी यूएस बेस्ड है तो ये चीज़ें हैं और इसके साथ में आपने कहा दो तरीके हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं जो आपने बताया जो उसके बारे में पूरा डिटेल थोड़ा सा बताइए ताकि उनको पता चले कि इस फील्ड में हम लोग कैसे मास्टरी कर सकते हैं हाँ तो इसमें आपका एक तो सॉफ्टवेयर स्किल्स भी चाहिए सॉफ्टवेयर स्किल्स है एक इसमें आपको फेब्रिकेशन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिकल लेवल जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है लॉजिकल थिंकिंग भी होना चाहिए और आ, मतलब आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो तो लॉजिकली कैसे सर्किट डिज़ाइन करोगे आप mm -hmm. तो एक तो लॉजिकल है एक तो अनदर इज़ फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आपको मैटर के बारे में पूरा पता होना चाहिए एंड यू शुड हैव कि फ्यूचर में हमें क्या किस टेक्नोलॉजी पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी नाइनोमीटर टेक्नोलॉजी फिफ्टी नाइनोमीटर तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं mm -hmm. जो हम फेस कर रहे हैं क्या हो रहा है कि वी गेट मोर फॉल्ट्स फॉल्ट फॉल्ट्स हैं तो वो एज वी प्रोसीड टेक्नोलॉजी श्रिंक हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि फॉल्ट्स कैसे आ रहे हैं mm -hmm. तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वी हैव दोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो बट दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन दैट्स अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन बट फॉर नाउ वी हैव अ सोल्यूशन कि हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम भी आती हैं ईल्ड कम आती है हमारे पास फैब्रिकेशन के टाइम तो हम वी हैव अ सॉल्यूशन कि हम सॉल्यूशन देते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी श्रृंक हो रही है तो हमारे पास उसका पूरा ये नहीं है कि मतलब हमारे पास वी डोंट हैव कि क्या हो सकता है उसमें विनो की प्रॉब्लम्स आएँगी लेकिन उस पर पूरी मास्टरी नहीं है हमारी अभी तो उस पर भी एज वृंक टेक्नोलॉजी श्रृंक हो तो वही वहाँ से हमें स्टडी पता चलता है कि फॉल्ट कैसे आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं तो ये मेन मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड है mm -hmm. तो वो हैव सॉल्यूशंस तो वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं। वो मोर टेक्निकल है <laughs> हमारे पास सॉल्यूशंस है, तो हैं तो देट आर मोर टेक्निकल चीजें हैं तो वो तो <laughs> इसमें अब मेन चीज़ है यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल लॉजिकल डिज़ाइन भी है फिजिकल डिज़ाइन भी है और मैनुफैक्चरिंग भी है mm -hmm. one is physical design another is logical design another is uh, manufacturing and mm -hmm. uh, there are i i can say new there are three four departments one is a front end department that is a virtual modeling another is a back end that is a layout that's more physical design another is fabrication that is totally related to the fabrication mm -hmm. and uh, these are three four departments another is a cad That is a uh, more related to the tool development. There are three, four departments. One is virtual. You imagine you have the ideas, you design, you model the things. Another is uh, you physically, physically you just. Uh, another department is you physically just do the design. Design. That's the physical. Another is manufacturing. Manufacturing. That's more related to manufacturing. Uh, another is related to tools. That's related to CAD. these are three four departments and uh, whoever is interested who can specialize somebody has interested in design. uh, designing designing uh, he will go into the designing somebody has ideas he wants to do something different he, somebody has he wants to go into the manufacturing there are four three four departments mm -hmm. design layout physical layout front end ideas manufacturing okay. तो इसमें आप अपना बंदा जिसमें भी स्पेशलाइज करना चाहता है तो वो उसमें स्पेशलाइज कर सकता जैसे है उसकी हो, हो, उस जैसे उसकी रुचि हो इंटरेस्ट जिसका जैसा उसका इंटरेस्ट हो लेकिन बेसिकली हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए किस तरह की हमारी विचारधारा हो और कैसे हम एजुकेशन के साथ साथ जुड़ सकते हैं इसमें आपके पास एक तो पहला ही तो जो इसमें वी डोंट हैव अ स्कोप फॉर द लॉजिकल एर लॉजिकल एरर के पास मतलब हमारे पास लॉजिकल एर के लिए जगह नहीं होती है इसमें इफ यू देर इज अ एरर लॉजिकल एरर देन दैट मीन्स देर इज अ लॉस लॉजिकल एर के लिए हमारे पास जगह नहीं होती है इसमें तो यू हैव टू भी वेरी स्ट्रोंग लॉजिकली यू हैव टू भी वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी करेक्ट एंड यू हैव टू बी लॉजिकली करेक्ट तो लॉजिकली आपका यू हैव टू बी वेरी लॉजिकली यू है वेरी मतलब आपको जो स्किल्स हैं वो लॉजिकली होने चाहिए लॉजिकली होने चाहिए जो भी है क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन करते हैं दैट्स टोटली लॉजिकल तो फिर बट वी हैव सम लिमिटेशंस ओवर हियर वेयर इन वी कॉन्ट डू द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वी डोंट हैव द एक्सपर्टीज वी डोंट हैव दैप्स टू जस्ट हैव एक्सपीरियस दैट दैट्स अ ऑप्शन वेयर दे कैन डू द स्पेसलाइजेशन मे बी इन यू एस और एंड वहाँ पे वो एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं mm -hmm. तो दो ही पार्टस हैं इसमें एक तो लॉजिकल है एक मैनुफैक्चरिंग <laughs> है <laughs> तो लॉजिकल पार्ट देट्स दे कैन हैव डेवलप वो तो हो सकता है डेवलप मैनुफैक्चरिंग पार्ट देट्स अ टोटल डिफरेंट दे कैन हैव द आइडियाज दे केन जस्ट एंड देट्स मोर प्रैक्टिकल तो वो एक्सपीरियंस से ही हो सकता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं एक तो आपका लॉजिकल जो सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही हो और इसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता और दूसरा एक भाग है जहाँ पर हम लोग चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर मैनुफैक्चरिंग सारे यू बेस्ड होती है चाइना ये सारी चीज़ें हैं तो आपको बाहर जाने का भी स्कोप है लेकिन इसके लिए आपको पूर्व तैयारी यानी पहले आपको इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जरूरी है और आपको ऐसे जगह पे जाकर काम सीखना होगा पहले आप डिग्री हासिल करने के बाद एक आईटी सेक्टर का जो भी डिग्री है आप अगर डेवलपिंग का, का हैसेस कौन से होते हैं जो इस फील्ड में आपको आगे, हाँ, आगे। देखो एक तो होता है कि आप पी एच डी कर रहे हो पूरा मतलब टू इसने इंजीनियरिंग की तो ही कैन डू अ कोर्स कुछ कोर्सेज होते हैं यहाँ पे mm -hmm. जैसे वी एल एस आई के कोर्सेज होते हैं ही कैन जस्ट जॉइन द वी एल एस आई कोर्सेज एंड ही कैन ज्वाइन द मतलब वो कर सकता है काम भी कर सकता है हाँ मतलब साथ साथ में उनका प्लेसमेंट हो सकता है तो वो जॉब मिल सकती है तो दो ऑप्शन है इसमें एक तो जो स्पेशलाइज करना चाहता है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। एक इंजीनियरिंग करके कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो कोर्स कर सकता है इंटरेस्ट उससे क्रिएट होगा उसके स्किल्स होंगे तो वो फिर उसमें ज्वाइन कर सकता है तो प्लेसमेंट हो सकता है ठीक है दो चीज़ें हैं एक तो आपको अगर मास्टरी करना है या पीएचडी करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या कोई खास स्पेशलाइजेशन कोर्स में आपको जाना है तो आपको सिर्फ पढ़ना ही पड़ना है मान लो आपका बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं करना है तो आप अपना डिग्री करते हुए किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हुए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं ये आपका कहना है पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं और फिर आपको जॉब भी मिल सकता है दोनों चीजें हो सकती है दोनों चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पंकज जी मैं ये जानना चाहूँगा की आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ मेरा फील्ड में मेरा जब मैं इंजीनियरिंग ही कर रहा था तो मेरे आइडियाज़ कुछ VLSI से ही चल रहे थे VLSI था नहीं उस टाइम उतना मतलब इंडिया में नहीं था तो मैं जब इंजीनियरिंग करता था तो मैं सोचता था कि ये ऐसा हो सकता है तो मैं सोचता था तो जब मैं अराउंड 2000 थाउजेंड में इस फील्ड में आया तो फिर मैंने देखा कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने कुछ रिज्यूम पे लिखा था हु। तो वो मैंने अपनी इमेजिनेशन से लिखा था तो लेकिन वो क्या है कि मेन आपका जो सोचने का था आप वहीं पहुंच जाते हो मतलब जैसा आप सोचोगे वैसे बनोगे वैसे ही बनोगे <laughs> तो ये आपका अगर यहाँ पे अट्रैक्शन है कि आप यहाँ जाना चाहते हो तो मतलब आप वहीं जाओगे हु। तो मेरी इमेजिनेशन कुछ ऐसी थी कि भाई एल था लेकिन वो था नहीं अब उस टाइम सब्जेक्ट्स नहीं थे वी के अब इंजीनियरिंग में आप देखोगे वी के, के सब्जेक्ट्स हैं पहले नहीं थे तो मैं सोचता रहता था कि ऐसे होगा ऐसे होगा तो जब मैं इस फील्ड में आया तो जब मैंने देखा कि ये सही है तो आई आई वॉज सरप्राइज कि मतलब ऐसा था क्या <laughs> तो बस वही था फिर मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था <laughs> तो उसी ने मैं वहीं पर पहुँचा कि मतलब वहीं पर आके वो वहाँ पर आया बट इट्स ए वेरी मतलब एक चीज़ इसमें है कि यू हैव टू बी वेरी मतलब देर इज़ नॉट ए स्कोप एर का मतलब लॉजिकल में कहीं इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इट्स वेरी हाई स्पेशलाइज क्योंकि ये फैब्रिकेशन में जब जाता है तो इट्स अ लॉस इफ देर इज़ एरर इट्स इट्स काफ़ी लॉस है इसमें तो यू हैव टू बी उसमें बस केयरफुल रहना है थोड़ा सा काफ़ी केयरफुल रखना पड़ता केयरफुल रहना पड़ता है तो वही एक उसमें मतलब इसकी एक लिमिटेशन भी है और एक अच्छा मतलब अगर आप सक्सेसफुल रहे तो आपके लिए अच्छा है दोनों चीजे चीजें हैं <laughs> सक्सेसफुल <laughs> रहे तो <laughs> कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर लॉस हुआ तो, तो, तो, तो प्रॉब्लम <laughs> तो इसमें दोनों चीज है दोनों चीजें चलपंक जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इस फील्ड में जा सकते हैं और यहाँ पर एरर का कोई भी संभावना नहीं होना चाहिए अगर एरर होता है तो सीधा कंपनी को लॉस होता है और कंपनी को लॉस माना आपको खुद को भी लॉस होना ही है तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छे लॉजिकल स्टेटस को लेकर चलते एक मानसिक स्थिति आपकी अच्छी है मनोबल अच्छा है और आपने अपने जो कार्य किया है या आपने जो सोचा है वो आपको लगता है कि ये डायरेक्टली फील्ड में काम कर सकता है तो वेल एंड गुड आपका सक्सेस है ही है तो आप आगे जा सकते हैं और दुनिया में ऐसे भी बात बहुत सारी बातें होती हैं कि हम लोग एक ही चीज़ को ऐसा भी नहीं सोच के चले कि बस इसके बाद कुछ नहीं होगा उसके बाद भी हो सकता है क्योंकि आपने सोच के रखा है तो कहीं ना कहीं उसको टाइम जरूर लगता है कोई चीज़ आसानी से एक ही दिन में नहीं बनता उसके लिए टाइम लगता है जितना अच्छा आप सोचते हैं जितना आप उसको कार्य में लाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो परफेक्शन आता है तो हर चीज़ों के साथ हमारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल इसी तरह से होती हैं है। सुबह हम कुछ सोचते हैं और दोपहर तक हम सोचते ही रहते हैं लेकिन शाम को अचानक से वो काम हो जाता है तो जाता एक है अच्छी नींद आ जाती है तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब स्कूल पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं और करियर को लेके भी कई बातें हमारे बीच में आती हैं और हम लोग सोचते हैं कि किस फील्ड में जाना है क्या स्पेशलाइजेशन करना है तो काफ़ी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में चलती रहती हैं फिर हम लोग जिस से सोच लेके चलते हैं जैसे पंकज जी ने बताया वो मेरा सपना था और मैं सोच रहा था उसी के बारे में एंड उसको एज ए आइडिया मैंने रिज्यूम में लिखा था और वही चीज़ मुझे मिलनी तो मैं इसमें आ गया तो वैसे ही हो सकता है कि आपने अगर सही ढंग से सोचा है और वो चीज़ें प्रैक्टिकल होने जैसा है तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगा ही लेकिन सोचना मत बंद कीजिएगा सोचते रहिएगा सपने देखते रहिएगा क्योंकि सपने देखने से वो सच होते हैं आप सुन रहे हैं रेडोमथ बन नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ पंकज बान जी जुड़े हुए हैं और भी बहुत बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी एक अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक जी हाँ आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 पहली किरण से आशा कसवे राजा गे सूरज की पहली किरण से आशा कसवे राजे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर पधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर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 कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूँ चलते चले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले हो, हो, बस प्यार ही प्यार ही एक एक गगन गगन के तले, एक गगन के तले, एक गगन के तले। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ पंकज मान जी हैं जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते स्पेशलाइज स्पेक्ट्रल डिजाइन एंड टैक्स है उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं और इंद्रापुरम से जुड़े हुए हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि स्पेशलाइजेशन है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए तब आप इसमें सक्सीड होते हैं या सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं तो मैं चाहूँगा कि आईटी में इसके अलावा जो है हम लोग अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह की हमारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए थोड़ा सा बताइए उसके बारे में आईटी uh, डिपार्टमेंट जी जी आईटी डिपार्टमेंट में आप आप देखिए पहले तो आप देखिए कि यू हैव लॉट ऑफ कंपनीज कंपटीशन काफ़ी है यू हैव टू बी इनोवेटिव इनोवेटिव इन द सेंस यू हैव टू बी इनोवेटिव बिकॉज कंपटीशन काफ़ी है इनोवेटिव इन द सेंस आई कैन से यू यू हैव टू बी जैसे आपके सोल्यूशन हैंट दैट शुड पे यू मतलब इफ यू बिजनेस सेंस में देखा जाए तो आपको वो पे करना चाहिए mm -hmm. जो भी सोल्यूशन आप देते हो इट शुड पे यू एंड तो एक ही मेन आई टी सेक्टर में यू हैव टू भी वेरी इनोवेटिव यू हैव टू बी इनोवेटिव टू जस्ट सर्वाइव इन दस फील्ड आई टी डिपार्टमेंट आई टेक्नोलॉजी तो इसमें एक ही वही है इनोवेटिव डजेंट मीन यू हैव टू डू सम आप दस बीस मंजिला बिल्डिंग बना दो वो इनोवेटिव नहीं होता है आप एक मंजिल भी बना दो लेकिन अच्छा बनाओ अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। लोगों को अच्छा होना चाहिए तो दैट्स इनोवेटिव तो इसमें ये ही की है दैट यू हैव टू बी इनोवेटिव यू हैव टू बी इनोवेटिव इनोवेटिव डजेंट मीन यू हैव टू क्रिएट अ इतना बड़ा वो बना दो कुछ भी तो इनोवेटिव <laughs> एक आइडिया होता है तो मतलब वही इनोवेटिव मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस मैं स्ट्रेस नहीं डालना चाहता स्ट्रेस नहीं डालना चाहता हूँ क्यों नहीं डालना चाहता हूँ तो आप नहीं करोगे कोई बड़ी चीज ही होनी चाहिए ऐसी कोई बात नहीं छोटा भी चीज हो सकता है लेकिन वो लोगों innovative. को काम आ सके आपको भी बेनिफिट मिल सके उससे वो, वो चीज होनी चाहिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आई टी सेक्टर में हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो आप अपने इनोवेशन को लेके आगे चल सकते हैं जिसमें कुछ नवीनता हो कुछ न्यूनेस हो और लोगों को भी अच्छा लगे और वो चीज़ें यूज़फुल हो कहीं ना कहीं कही, कही। पूरी तरह से जिस सोच के साथ आपने बनाया है और उस सोच के साथ वो लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए लोगों के लिए काम में आना चाहिए ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं अगर इस तरह का विचार आपके हैं इस तरह का इनोवेशन पर आप अगर सोच रहे हैं तो ज़रूर आपका जो है वेलकम है और आप इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि गाज़ियाबाद इंद्रापुरम में रहते हैं तो वहाँ का जो एरिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गाज़ियाबाद इंद्रपुरम में मैं अभी तीन चार साल से आया हूँ जी जी तो अच्छा है मतलब मैं सेंटर जाता हूँ तो रेगुलरली जाता हूँ तो अच्छा रहता है तो मैं चार साल से एसोसिएटेड हूँ सेंटर से तो अच्छा लग रहा है और तो, इसके पहले आप कहाँ थे इससे पहले मैं यहाँ पे था फ़रीदाबाद में था पहले तो इंद्रपुरम में मैं आया तो मतलब चार पाँच साल से हूँ यहाँ पर देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं इंद्रापुरम में इंद्रापुर में मैं ज़्यादा घुमा नहीं हूँ तो मेरा ऑफिस का ही है अच्छा अच्छा और मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है ज़्यादा या तो शिपरा मॉल है वहाँ पर अच्छा वहाँ पर जाते हैं कभी अच्छा अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं मैं ऑफिस से आता हूँ घर आता हूँ वही है <laughs> तो और यहाँ शिपरा मॉल कभी जाते हैं तो शिपरा मॉल है पास में तो अच्छी अच्छी, अच्छी अच्छी जगह है अच्छा अच्छा तो वहाँ पे अच्छी जगह है तो वहाँ मुंह मुंह वुई देख लो खाना वाना खा लो तो वहाँ पे सही है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कई बार कुछ अच्छी चीजों को याद रखते हैं और कुछ लीडर्स हमारे जीवन में हमको जो है प्रभावित करते रहते हैं हमें मोटिवेट करते रहते हैं तो ऐसे कौन आपके लीडर्स रहे जो पढ़ाई के समय या कॉलेज के समय में, मेरे दो जो आपको काफी दो ही स्पिरिचुअल लीडर्स है एक तो ये आश्रम है माउंट आबू का और एक और मेरे स्परिचुअल लीडर है जो मेरे मेरे को प्रभावित किया है जिन्होंने मेन चीज है कि मैं जैसे आप टेक्निकल भी देखते हो टेक्निकल और स्पिरिचुअल देखते हो टेक्निकल तो मेरा है जो था लेकिन उसको प्रैक्टिकली मेरे को लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में मैं देख पाया जैसे मेरे दो स्पिरिचुअल है एक तो ये वाला भी है और दूसरा भी है दूसरे भी है मेरे तो अभी क्या करते हो कि आप टेक्निकली आप जब पढ़ाई करते हो तो आप ये सोचते हो कुछ लेकिन स्परिचुअलिटी एक प्रैक्टिकल चीज़ है मैं दो ही डिफरेंस है आपका लीडर फिर स्परिचुअली हुआ hmm. क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकली वो कराता है hmm. Hmm. आपने पढ़ा वो आपकी थिंकिंग है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में विजुलाइज़ करना वो स्परिचुअलिटी hmm. hmm. अगर वो विजुलाइज़ हो गया दैट मींस यू आर ऑन द राइट पाथ और आपका लीडर दैट्स इज द स्परिचुअलिटी क्योंकि उसी ने आपको वो रियलिटी दिखा दी प्रैक्टिकल करा दिया hmm. Hmm. Hmm. तो लीडर वही है जो प्रैक्टिकल कराएगा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं या कराते हैं तो वही लीडर हमारा हो जाता है ये आपने बताया आगे बढ़ते हुए आपके जीवन में सबसे खुशनुमा पलों के बारे में बताइए खुशनुमा पल तो आ, मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता था लेकिन वो आता आहिस्ता ये सारा एंड यहीं पर हो रहा है धीरे धीरे खत्म हो रहा है ये मतलब जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है जो भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग है एक बार लॉजिकल थिंकिंग आपकी logical thinking का एक सार आ गया तो वो स्परिचुअलिटी ही है मतलब लिटरेली मैं आपको बता रहा हूँ आप पूरे आप या तो थाट्स बनाते हो बचपन से और उसकी तस्वीर सजाने वाला फिर एंड में स्परिचुअलिटी ही होता है चलिए पंकज जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आईटी सेक्टर में स्पेशलाइज्ड जो कोर्सेस है उसके बारे में आपने बताया और उसमें भी कैसे आगे जा सकते हैं उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे थे उन्हें आई सेक्टर में अगर स्पेशलाइज कुछ करना हो तो उसके लिए किस तरह का आपका लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए और प्रैक्टिकल वो किस तरह से एररलेस होना चाहिए वो आपने बताया और आपको उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है वो भी आपने बताया और जितना आई सेक्टर एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति भी अपना आ, करियर को बना सकते हैं या करियर को फ्रेम कर सकता है लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत ज़रूरी है आप डिग्री के साथ साथ इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ आपके चलता रहे तो आप बहुत जल्दी कम समय में अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो चलिए आप सदा अपने जीवन में मस्त रहें, खुश रहें और अपना करियर को बहुत अच्छा बनाएं, अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और पंकज पंकजी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी